ध्यान और आध्यात्मिक जीवन अध्याय बारा आध्यात्मिक जीवन में काम की समस्या काम का जीवन पर प्रभाव काम आध्यात्मिक जीवन की एक महत्वपूर्ण समस्या है प्रत्येक साधव को जीवन में कभी न कभी उसका सामना करना पड़ता है जैसा कि आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने बताया है काम सामान्य मानव के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है तथा उसके चिंतन भावनाओं और इच्छा के बहुत से अंश काम से संबंधित रहते हैं जो लोग तीव्र आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करना चाहते हैं उन्हें सर्वप्रथम अपने जीवन में काम के इस प्रभुत्व को कम करना चाहिए जिन लोगों ने अल्प से ही पवित्र जीवन यापन किया है उनके लिए यह समस्या आसान होती है लेकिन आधुनिक युग बहुत से अपवित्र विचारों का संचय करने के बाद आध्यात्मिक जीवन की ओर मुड़ता है सामान्यतः तो सफलता आध्यात्मिक जीवन बिताने के के लिए उसे अपवित्र विचारों के घने जंगल को साफ करना पड़ता है। काम की मुख्य समस्या यह है कि वह व्यक्तित्व के अनेक स्तरों पर विद्यमान है काम केवल भौतिक काम मात्र नहीं है शारीरिक प्रेरणाओं के अतिरिक्त मानसिक स्तर पर काम सूक्ष्म आकर्षणों अथवा मोह के रूप में विद्यमान रहता है वह एक प्लावी हिमशैल के समान है जिसका केवल शिखर ही पानी की सतह के ऊपर दिखाई देता है साधक जितना ही अंतर्मुखी होता है उतना ही वह अपने भीतर काम की सूक्ष्म शाखा शाखाओं को समझने में समर्थ होता है यह बात प्राय लोगों को भयभीत कर देती है बहुत कम लोग काम विजय की कठिन चुनौती का सामना कर पाते हैं लेकिन उसका पूरी तरह सामना किए बिना वास्तविक आध्यात्मिक जीवन यापन नहीं किया जा सकता इसके लिए महान दृढ़ता और इच्छा शक्ति की आवश्यकता है यदि कोई सामान्य व्यक्ति सच्चे साधक के मन में झाँक कर देखे तो वह भयभीत होकर भाग खड़ा होगा वह साधक का मन एक वात भट्टी की भीतरी अंग के समान होता है जिसमें विशुद्ध धातु को निरंतर कच्ची धातु से अलग किया जाता है ब्रह्मचर्य और विवाह साधक को सर्वप्रथम यह निर्णय करना पड़ता है कि उसे विवाह करना चाहिए या ब्रह्मचारी रहना है हिंदू धर्म में विवाहित जीवन को बुरा नहीं माना जाता लेकिन वह उस जीवन की कुछ निश्चित सीमाएं निर्धारित कर देता है लेकिन ब्रह्मचारी के लिए कठोर नियम होते हैं एकांतिक आध्यात्मिक जीवन यापन करने वालों के लिए आजन्म ब्रह्मचर्य पालन नितांत आवश्यक है ईसा मसीह ने कहा है कुछ नपुंसक माता के गर्भ में पैदा होते हैं कुछ नपुंसक पुरुषों से बनाए जाते हैं और कुछ नपुंसकों ने स्वयं को स्वर्ग के राज्य के लिए नपुंसक बनाया है जो इस उपदेश को ग्रहण कर सकता है वह ग्रहण करे श्री रामकृष्ण ने शरद और शशि जो आगे चलकर स्वामी शारदानंद और स्वामी रामकृष्णानंद हुए नामक दो युवकों को उनकी पहली मुलाकात के समय यह अंश पढ़ने को कहा था उन्होंने कहा कि विवाह समस्त बंधनों का मूल कारण है सभी महान अवतार इस सत्य के बारे में एकमत रहे हैं लेकिन सांसारिक लोग इस ईश्वर की सृष्टि के बारे में कुछ करने के लिए सदा बहुत चिंतित रहते हैं मानो ईश्वर को उनकी सहायता की आवश्यकता है यह सब कपट और बकवास है भगवान को अपनी सृष्टि के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है और वे लोग भी वस्तुतः उसकी परवाह नहीं करते वे अपना सुख चाहते हैं ईश्वर की सृष्टि नहीं अपने एक प्रसिद्ध पत्र से संत पाल ने लिखा है अतः अविवाहितों और विधवाओं को मेरी सलाह यह है कि मेरी तरह अविवाहित रहना ही अच्छा है लेकिन यदि वे संयम न रख सके तो काम की ज्वाला में जलने की अपेक्षा विवाह करना श्रेयस्कर है यह बहुत कल्याणप्रद सला है हम यह नहीं कहते कि सभी को संन्यासी हो जाना चाहिए यह व्यक्ति के विकास की अवस्था पर निर्भर करता है अपना महान व्रत तोड़ने वाला सन्यासी बनने की अपेक्षा गृहस्थ बनना श्रेयस्कर है बाह्य त्याग के पीछे सदा आंतरिक त्याग होना चाहिए अन्यथा उसका कोई मूल्य नहीं है सन्यासी में दोनों होने चाहिए केवल बाहरी त्याग से काम नहीं चलेगा जो अपनी कमजोरियों के कारण आंतरिक त्याग नहीं कर सकते और जो सांसारिक विचारों आशाओं और आकांक्षाओं में व्यस्त रहते हैं उनके लिए मिथ्याचारी बनने के बदले गृहस्थ जीवन यापन करना श्रेयतकर है सच्चा आंतरिक त्याग करने वाला व्यक्ति किसी अन्य मानव के साथ व्यक्तिगत संबंध के बंधन में बंधे बिना संसार में भी रह सकता है तथा साथ ही अहिंसा का यौन की दृष्टि से पवित्र राग रहित द्वेष रहित जीवन यापन कर सकता है और पूर्ण ब्रह्मचर्य की शर्तों को पूरा कर सकता है लेकिन प्रारंभिक आध्यात्मिक अनुशासन तथा वर्षों लंबी साधना के बिना यह बहुत कठिन है और अधिकांश लोगों के लिए बिल्कुल असंभव है लेकिन कम से कम वे यह तो जानें कि दुर्लभ होने के बावजूद तथा अधिकांश लोगों के लिए बहुत कठिन होने होते हुए भी ऐसा जीवन संभव है जो लोग सन्यासी होना चाहते हैं अथवा ब्रह्मचारी बने रहना चाहते हैं उन्हें विशेष सावधानी बरतनी चाहिए क्या तुम उस सन्यासी की कहानी जानते हो जिसे एक चूहे ने बर्बाद किया था एक सन्यासी था जिसे एक चूहा ध्यान के समय सदा तंग किया करता था अतः कुछ दयालु लोगों ने चूहा पकड़ने के लिए एक बिल्ली दे दी स्वाभाविक ही बेचारे सन्यासी को बिल्ली को दूध पिलाना पड़ता था और हमेशा दूध मिलना कठिन था इसलिए उसने एक गाय रखने का निर्णय किया गाय के लिए चारा चाहिए लोगों ने सुझाव दिया एक खेत क्यों नहीं खरीद लेते सन्यासी को सुझाव युक्त संगत लगा और उसने एक खेत खरीद लिया लेकिन कुछ समय बाद पता चला कि खेत जोतना होगा इसमें बहुत मेहनत होगी जो वह स्वयं अकेला नहीं कर सकता था अतः उसने विवाह कर लिया और उसका संन्यास समाप्त हो गया यह कहानी रूपक की सहायता से मानव जीवन में हो रही बातों को प्रदर्शित करती है यह इच्छा दूसरी को जन्म देती है एक इच्छा दूसरी को जन्म देती है जो अंत में अनंत हो जाती है तथा नियंत्रण के बाहर चली जाती है गृहस्थ का कर्तव्य सभी उच्च आध्यात्मिक साधन पद्धतियों में ब्रह्मचर्य को बहुत महत्व दिया गया है हिन्दू धर्म शास्त्र के अनुसार एक विद्यार्थी को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और जानबूझकर उसके विपरीत आचरण कभी नहीं करना चाहिए गृह शास्त्र में प्रवेश करने पर वह अपने संयम को तिलांजलि नहीं दे देता वह एक अद्भुत संयमी जीवन का आदर्श अपने समक्ष रखता है श्री कृष्ण श्रीमदभागवत में अपने अंतिम संदेश में कहते हैं ब्रह्मचर्य तपस्वोतम संतोषो भूत सौहृदम गृहस्थसा पृतोग गंतु सर्वेशा मनुपासनम अर्थात संतोनो उत्पत्ति के अतिरिक्त ब्रह्मचर्य पालन तप शौच संतोष तथा प्राणियों के प्रति दया एक गृहस्थ के धर्म है तथा मेरी उपासना है आदर्श गृहस्थ एक महावीर है क्योंकि उसे प्रलोभनों से पूर्ण संसार में आध्यात्मिक आदर्शों को जीना पड़ता है संतानों का भरण पोषण करने वाले इस रीत से समाज की सेवा में रत गृहस्थों के लिए अपवाद होते हुए भी अन्य सभी साधकों को काम की शक्ति तथा काम संबंधी विचारों की आध्यात्मिक शक्ति में परिणत करने का प्रयत्न करना चाहिए इससे प्रसुप्त आध्यात्मिक चेतना के जागरण में तथा उच्च चेतना केंद्रों की ओर उसके प्रवाह में बहुत सहायता मिलती है तथा साधक को नया आलोक और आनंद प्राप्त होता है गृहस्थों के लिए अपवाद इसलिए किया गया है क्योंकि विवाह जीवन में पूर्ण ब्रह्मचर्य का जीवन यापन करना व्यवहारिक दृष्टि से संभव नहीं है इसके साथ ही गृहस्थ को क्रमशः आत्म सीखने का निर्देश दिया जाता है